क्यों पसंद है या कोई और संदेश जो आप देना चाहते हैं वो लिखिए जब संभव होगा मैं आपके फरमाइशों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा श्रोता दोस्तों आज मैं एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं। ये है एक इनसे मिली कार्यक्रम जिसमें मैं एक विशेष अतिथि को आपके साथ लेकर आने वाला हूँ और इस कार्यक्रम में हम याद करने वाले है कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसे रेडियो स्टेशन को जो भारतीय उप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइल पूरा करने वाला है उसके बारे में आगे बात करेंगे

पर पहले उसके एकाद अनाउंसमेंट को सुन लें, जिससे हम में से कई जागर करते थे और ये कार्यक्रम मैं हमारे बुजुर्ग लिसनर्स को समर्पित करना चाहूँगा जो ना जाने कितने दशकों से उस रेडियो स्टेशन के कायल रहे हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का विदेश विभाग है

सुबह के साथ बजकर दो मिनट हुई है जी हाँ ये आपने अनाउंसमेंट सुनी रेडियो यानी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की मशहूर अनाउंसर ज्योति जी की आवाज में जिन अतिथि को आज मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ उनके बारे में ज्योति जी को ही थोड़ा बता देने दीजिए ये श्रोता है आप भनी भाती इन्हें बहुत अच्छी तरह ऐसी पहचानते हैं और बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं हिन्दी सर्विस के खातिर जी हाँ अश्विनी कुमार है इनका नाम यमुना बिहार दिल्ली के जिनका की हमेशा ही

श्रोता और साथ में हम भी आभार प्रकट करना चाहते हैं आप जो इस योगदानी खातिर दे रहे हैं इसके लिए तो दोस्तों जैसा आपने सुना हमारे आज के विशेष मेहमान हैं अश्वनी कुमार जी दिल्ली से ये रेडियो के बहुत पुराने लिस्नर हैं फेसबुक पर रेडियो शिलोन आपका पुराना साथी कम्युनिटी के ये अडमिन है कई व्हाट्सऐप ग्रुप आरोप जो रेडियो ऐसी सम्बन्धित है उनसे भी ये जुड़े हुए हैं पिछले बारह ऐसी ज्यादा सालों ऐसी रेडियो शिलोन के प्रतिदिन आने वाले कार्यक्रम जो सुबह छह से आठ आते हैं ये रिकॉर्ड करते

है और YouTube पर डाल रहे हैं मेरी वेबसाइट अनमोल पर भी लगभग छह साल से ये सब जानकारी के साथ कार्यक्रम शेयर कर रहे हैं कई श्रोताओं की इस तरीके से उन्होंने सेवा की है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है बहुत डिसिप्लिन लगता है कि कोई रोज सालों तक सुबह सुबह उठकर ऐसे रिकॉर्ड करके जानकारी साझा करे तो इनको बहुत बहुत सलाम है और इनके सहयोगी नरसिंह अग्निश जी को भी सलाम है जो इन गानों की जानकारी साझा करने में सहयोग करते हैं तो अश्वनी जी आपका स्वागत करता हूँ और सबसे

पहले ये बताइए कि रेडियो सिलोन किस मेजर माइलस्टोन को अभी पूरा कर रहा है रेडियो सिलोन हिंदी एशिया सर्विस तीस मार्च 1951 को शुरू होकर आज 30 मार्च 2026 में अपने 75 वर्ष पूरे करने जा रही है इस उपलब्धि पर रेडियो सिलोन मैनेजमेंट सभी भूतपूर्व और वर्तमान उद्घोषक और सभी श्रोता मित्र सभी को हार्दिक शुभकामनाए एक ऐसा रेडियो स्टेशन जो की अपने समय में पूरे एशिया में अपनी धूम मचाए

रहा धन्यवाद अश्वनी जी हमारे श्रोताओं को ये बताने के लिए रेडियो शिलोन के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं जो बहुत ही एक मेजर माइलस्टोन है आपने मुझे अपनी पसंद के गीतों की एक सूची दी है आप रफी साहब के फैन लग रहे हैं लिस्ट को देखते हुए तो आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद गीत बजा दू रफी साहब की आवाज में फिल्म है उन्नीस की दुल्हन एक रात की मदन मोहन का संगीत है और राजा मेहदी अली साहब ने इस गीत को लिखा था सुनते हैं ये गीत एक हसी शाम को दिल में रा अश्वनी जी की पसंद

पर But...

अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया दिखासी शो दिल मेरा

जी हमें बताइए कि रेडियो सिलोन की हिंदी सर्विस जब उन्नीस सौ इक्यावन में शुरू हुई कौन से अनाउंसर होते थे और पहले मुख्य अनाउंसर कौन थे हिंदी सेवा के लिए रेडियो सिलोन के शुरुआती दौर में कुछ काम चलाउ उदोषक जैसे कि सुखेंद्र दत्त विमला और कमला गंजवार बहने आदि केवल गाने बजाने का काम किया करते थे फिर वहाँ पहुँचे कर्नल डॉट और कर्नल डॉट के पहुँचने के बाद भारत से श्री वी के दुबे जी को कोलम्बो भेजा गया

ताकि रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के कार्यक्रमों को बेहतर बनाया जाए जी वी दुबे जी तो बहुत बड़े पाइनियर रहे हैं रेडियो जगत के उनके रेडियो सिलोन को कंट्रीब्यूशंस जो हैं उनके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए अश्वनी जी विजय किशोर दुबे जी ने रेडियो सिलोन में पहुंचकर कर वाद्य संगीत एक ही फिल्म से आप ही के गीत आज के कलाकार सु संसार गीतकार फिल्मी दुनिया ये भी सुनी और पुरानी फिल्मों का संगीत

जैसे मशहूर कार्यक्रम शुरू किए पुरानी फिल्मों के संगीत का

आखिरी गाना केल सहगल साहब की आवाज में आज भी रेडियो सिलोन के इस प्रोग्राम की शान बढ़ा रहा है तो अश्वनी जी क्यों ना दुबे जी के याद में केल सहल साहब का एक गीत हो जाए रेडियो सिलोन पर ये गीत का प्रचलन आज तक चल रहा है और उससे घड़ी मिला सकते हैं 757 पर सेवन सहगल साहब का गीत जरूर बजता है तो आइये सुनते हैं विजय किशोर दुबे जी के याद में फिल्म धरती माता का ये सुंदर गीत दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली केल सहगल साहब का

दे रहे हैं इस गीत में उमा शशि और पंकज मलिक साहब पंकज मलिक साहब का ही संगीत है और पंडित सुदर्शन जी ने इस गीत को लिखा था मुझे आज भी याद है रेडियो शिलौन पर मैंने ये गीत बचता हुआ सुना था और तब मेरे पिताजी भी उसे सुन रहे थे और उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेरी दादी जी का पसंदीदा गीत था चलिए सुनते हैं हम सब ये कालजई गीत उन्नीस की फिल्म धरती माता से

रंग रंगी दुनिया रंग ने बाबा दुनिया रंग रंगीले दुनिया एक सुंदर बगिया छो भाईत की नारे दुनिया एक सुंदर बगिया शो भाई की नारे हैं है। हर डारी पर

याद छाया हर दारे पर याद छाया हर दारे मतवारे हैं अद्भुत पंखी फूल मनोहर अद्भुत पंखी फूल मनोहर कले कले चट गे बाबा दुनिया रंग रंगेरे

रंग रंगेले बाबा रंग रंगेली

यावन आशा के पतवार लगे लुक की नदिया दीबन आशा के पतवार लगे ओ नैया के खेन वाले ओ नैया के खेन वाले नैया तेरी पार लगे

पार बसत है देश सुनरा पार बसत है दस सुनरा किस्मत छबी बाबा दुनिया रंगर गे दुनिया रंगर गे बाबा दुनिया रंगर गे दुनिया रंग

raveni re baba sukhayan kar devi

दुबे जी शायद मुझे ध्यान पड़ता है बाद में से जोड़े थे वे कितना समय रहे अश्विनी जी रेडियो के साथ और उनके बाद किसने कमान संभाली थी रेडियो के लगभग चार वर्षों तक रेडियो सिलोन में अपनी सेवा देने के बाद विजय किशोर दुबे जी भारत वापस आ गए लेकिन वापस आने से पहले रेडियो सिलोन के कार्यक्रमों को आगे ले जाने की कमान श्री गोपाल शर्मा जी के हाथ में सौंपा है श्री गोपाल शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में

एक से बढ़कर एक कार्यक्रम शुरू किए जैसे कि कलाराज मेरी पसंद मेरे गीत छाया शीर्षक संगीत सरगम बदलते हुए साथी दृश्य और गीत एक और अनेक पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना छाया दो पहलू दो रंग दो गीत संदेश गीतावली हसीये और हसाइये ग्राम्य संगीत महफिले कब्वाली सवाल आपके जवाब हमारे युगल गान और सह संगीत फिल्मी पत्रिका रेडियो कहानी

इनमें कुछ प्रोग्राम आज भी बहुत ही आनंद के साथ सुने जाते हैं और गोपाल शर्मा जी को श्रेय जाता है रेडियस सिलोन पर रात्रि सेवा के अंत में शुभ रात्रि कहने का साथ ही सिग्नेचर ट्यून यानी संगीत सूचक ध्वन या संगीत सूचक म्यूजिक को शुरू करने का श्रेय भी गोपाल शर्मा जी को ही जाता है तो गोपाल शर्मा जी की याद में चलिए सुनते हैं वो गीत जो जिसका वो अक्सर वर्णन किया करते थे अपने कभी कई

में एक नजर हटी फिल्म दारा का गीत है बहुत ही खूबसूरत गीत लीजिए आप भी सुनिए

थी मीठा गीत सुनाया आपने अश्वनी जी उन्नीस की फिल्म दारा से इसे हेमंत कुमार साहब ने लता मंगेशकर के साथ गाया था काउंटर मेलेडी का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है जिसे किया था शफी ने। इस गीत को लिखा था बालकृष्ण शर्मा ने। गोपाल शर्मा जी की तो बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज थी मुझे ध्यान पड़ता है मेरे ही पड़ोस में नवासी साल के एक वेटर्न म्यूजिक लवर रहते हैं चंद्रशेखर जी उन्हें बहुत शौक है और उनके पास मैंने गोपाल शर्मा जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी और उसमें मुझे काफी जानकारी मिली थी उनके बाद

लोन में बताइए अश्वनी जी। गोपाल शर्मा जी के वापस आने से पहले ही श्री शिव कुमार सरोज और विजय लक्ष्मी जी और धर्म ढिलो चेतन खेड़ा जी कुमार कांत जी ये सभी उद्घोषक रेडियो लोन पहुँच चुके थे शिव कुमार सरोज साहब ने अनोखे बोल वाक्य गीतांजलि जवाब गा उठे बाल सखा पन पर दूसरा रुख जैसे प्रोग्राम शुरू किए उनकी याद में लीजिए सुनिए एक मशहूर गीत उनका ही लिखा

<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Pyaar mangaa hai tumhi se, na inkaar karo. Pyaar mangaa hai tumhi se, na inkaar karo. <pyaar> <laughs>

मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो प्यार मांगा है तुम्हीं से

मुझे प्यार करो प्यार मांगा है तुम्हें से नहीं

मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो प्यार मांगा है

से नहीं निकार करो

सुनी जी उस दौर में शिव कुमार सरोज जी के साथ और कौन अनाउंसर थे ये भी बताइए शिव कुमार सरोज साहब के साथ जो दूसरे उद्घोषक काम कर रहे थे श्री धर्म ढिल्लो उन्होंने शुरू किया महफिल मुशायरा और पाकिस्तानी फिल्में नगमे चेतन खेड़ा जी ने शुरू किया साज और आवाज गीत संगीत जिसका नाम था दूसरा नाम था गायन और वादन और उसके बाद में ये प्रोग्राम बन गया साज और आवाज गायन और वादन दरअसल सजेशन था गोपाल शर्मा जी तो चेतन खेड़ा जी की याद में लीजिए सुनते हैं एक और गीत बहुत ही सुंदर

गीत है ये गीत है उन्नीस सौ सत्तर की फिल्म धरती से जिसे रफी साहब ने शंकर जय के लिए गाया राजेंद्र किशन के बोल हैं इस गीत में खुदा भी आसमान से जब समीह पर देखता होगा

जब जमीन पर देखता होगा खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा

बनाया सोचता होगा खुदा भी आसुमासी मुसविर खुद परेशान है

ये तस्वीर किसकी है बनो बनोगी जिसकी तुम ऐसी हसी तदबीर किसकी है कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा पूरा भी आसमां से जब जमीन

अब किस हस्ती की ओर रुख कर रहे हैं दीजिए अब हम आगे चलते हैं कुमार कांत साहब की कुमार कांत साहब एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर गए जो कि जिसकी वजह से रेडियो सिलोन आज तक जवान यानी हमेशा जमागी आपकी अनुरोध पर यह प्रोग्राम उन्होंने गोपाल शर्मा जी की हेल्प से या सहायता से शुरू किया था लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम जिसको की बाद के अनाउंसर्स ने या घोषकों ने भी काफी हद तक जीवित रखा और उसमें कुछ और उसको बेहतर बनाया हमेशा जमागीत की टाइटल सॉन्ग आपको सुनवाते

उस प्रोग्राम को याद करते हो इस गीत को लता जी ने गाया है फिल्म अफसाना के लिए जो उन्नीस सौ इक्यावन में आई थी हुल भगत राम का संगीत है और गाफिल हरनाल भी साहब ने इसको लिखा है

इसके बाद विजय लक्ष्मी डिसरम जी ने वहाँ पर रहते हुए नारी जगत शुरू किया और विजय लक्ष्मी जी से एक बार भेंट हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो भूले बिस्रे गीत प्रोग्राम है वो भी उन्होंने ही शुरू किया था और बाद में शायद मनोहर महाजन साहब ने उसको काफ़ी अच्छी दिशा दी उस प्रोग्राम को और काफ़ी बेहतर बनाया भूले बिस्रे गीत को तो विजय लक्ष्मी जी को याद करते हैं हम

लक्ष्मी जी के लिए एक गाना हाँ एक गाना खूबसूरत गाना उनको समर्पित करते हैं। फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत है रफी साहब की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत है और शैलेंद्र के बोल मैं गाऊं तुम सो जा

क्ष्मी जी भी मेरी बहुत पसंदीदा रही हैं उस जमाने में और अमीन सयानी साहब भी बहुत ही पॉपुलर थे तो अश्वनी जी को विजय लक्ष्मी जी ने खुद एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी अपने इंटरव्यू की अमीन सयानी साहब के तो आइए अश्वनी जी और विजय लक्ष्मी जी के सौजन्य से उस इंटरव्यू क्लिप का एक भाग सुना शुरू अमीन सयानी ने लोकप्रिय रेडियो को शकल दी ये वाद विवाद का विषय हुआ है लेकिन इसमें शक नहीं की उन्होंने रेडियो प्रसारण की लोकप्रिय शैली का

वो नमूना बनाया जो आज रेडियो विज्ञापनों और कार्यक्रमों का आधार है मैंने आप श्रोताओं के लिए उनसे अभी कुछ ही देर पहले बात की अमीन साहब बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए सिनेमा संगीत को आज जो मकबूलियत हासिल है उसका बहुत कुछ श्रेय आपको ज्यादा है आप अपने उस सबसे मशहूर कार्यक्रम के बारे में बताओ करो उसके दो तीन वजह ऐसी बहुत पॉपुलर हो गया एक तो ये के...

वॉलंटियर रेडियो में बंद हो गया था फिल्मी म्यूजिक बिल्कुल और दूसरे ये कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में किसी ने हिट परेड या डाउन टाइप का प्रोग्राम नहीं सुना था

ये फॉर्मेट ही बिल्कुल अनोखा था हिंदुस्तानी म्यूजिक के सुनने वालों के लिए और तीसरे ये कि हम नए भारत के नौजवान थे तो बस धूमधड़ाका करने पर तुले हुए थे तो किया हमने अब सवाल ये कि पॉपुलैरिटी का सबसे जरूरी जो हिस्सा है वो ये है कि पॉपुलैरिटी किस तरह चुनी जाए तो हम दो तरह से उसको चुनते थे एक तो रिकॉर्ड सेल्स

जो कि 30-40 दुकानों से आता था सारे हिंदुस्तान से और करीब 400 सौ रेडियो क्लब हमने बना लिए थे बड़, बड़े बडे डेडिकेटेड लिस्टर्स के तो वो जा करते थे इस तरह से ये पॉपुलैरिटी होती थी बिना का गीतमाला के हित गीतों में से शुरू शुरू में जो गीत बहुत मशहूर हुए उनमें से कुछ एक के नाम बताया जहाँ तक पॉपुलरिटी का सवाल है जो पहला गाना

बहुत चला था और बल्कि चलता ही रहा करीब दो वर्षों तक चला वो था मंडोली मंडोलि नागिन का।, का और बड़ा अजीब सा ये सिलसिला था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो कोई देखने उसको आता नहीं था फिर रेडियो के जरिए जब गाने हिट हुए तब वो फिल्म भी हिट हो गई गीत गाना में तो दो बरस, बरस तक चलता रहा वो चार्ट पर।

और इसलिए चलता रहा क्योंकि उस जमाने में कोई बंदिश नहीं थी वो गाने जितने चलना चाहते थे चढ़ा कर बाद में हमने ये सोचा कि हर गाने को 25 हफ्तों का लिमिट रख दे ताकि कोई उससे ज्यादा न बढ़े उन 25 हफ्तों में जो कुछ उसको करना है कर ले बात ये थी कि उस जमाने का जो संगीत था वो बड़ा गहरा हुआ करता था लोग से एक थे आजादी मिली थी हम लोगों को तो हमें हम से हर यानी कलाकार भी पेशेवर भी

हर तरह के लोग जो थे वो चाहते थे कि अपना बेहतरीन काम करके दिखाएं अपने आजाद देश को उभारने के लिए और सुहाने के लिए तो म्यूजिक डायरेक्टर्स सिंगर्स और लिरिक राइटर्स जो थे उस जमाने में वो एक से एक अच्छे थे अगर मैं नाम लेता जाऊँ चार मिनट लग जाएंगे जायेंगे आपने अभी बताया की चलिए विजय लक्ष्मी जी को एक गीत भी समर्पित कर दे का गीत याद ना जाए शंकर जयकिशन का संगीत है रफी साहब ने इसे गाया है और शैलेंद्र साहब ने इसके बोल लिखे है

याद न जाए बीचे दिनों की जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए याद न जाए

दिनों की जाके नाए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल

खेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता पिंजो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता पालता तान सो जतन से पालता तान सो जतन से

मोती के दाने देता सीने से रहता लगाए याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल

के रख दूँ जहाँ जी चाहे तस्वीर उन छुपा के रख दूँ जहाँ जी चाहे मन में बसी ये मूर्त मन में बसी ये मूर्त लेकिन मिट्टी न मिटाए

ने को है वो पर याद न जाए बीते दिनों के दी के न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों

न जाए बीते दिनों की

विजयलक्ष्मी जी के कार्यकाल में ही गोपाल शर्मा जी वापस आ गए थे भारत मनोहर महाजन साहब और दलबीर सिंह परमार साहब ये दोनों फिर रेडियो सिलोन पहुंचे थे और रेडियो सिलोन में पहुंचकर इन्होंने जो रेडियो सिलोन को और ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनमें से कुछ एक यादगार प्रोग्राम को हम आपके सामने रख रहे है जैसे परमार साहब ने शुरू किया

भावगी, कुछ इधर कुछ उधर कला और कलाकार और शायद पनघट पर जो प्रोग्राम था वो भी उन्होंने ही शुरू किया इसके बाद इसके साथ साथ इसके साथ साथ श्री मनोर महाजन उन्होंने शुरू किया रेडियो पत्रिका ये पहले अपने आप में एक रेडियो पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जो के रेडियो के साथ साथ भारत में छापी भी गई और उसी प्रत्याभी श्रोता श्रोता संघ

आपस में बांटते उसके बाद श्रीलंका की सैर भूले बिसरे गीत हफ्ते के श्रोता हास्य गीत एक रंग एक रूप जाने पहचाने गीत नृत्य गीत विविध संगीत गीत और गजल फिर से सुनिए और दोपहर का जो दो घंटे का प्रसारण था वो भी मनोहर महाजन के प्रतिनों से ही शुरू किया गया तो महाजन साहब के लिए प्रस्तुत है

एक बहुत ही प्यारा गीत जो उन्होंने कई बार मेरा ख्याल उन्होंने सबसे ज्यादा बार रेडियो स्क्रोन पर बजाया था फिल्म पर्वत का हाय मेरा दिल ले गया लता जी की आवाज में शंकर जय किशन का संगीत है बोल है हसरत जयपुरी जी के

कार्यकाल में उनके साथ शीला तिवारी जी का नाम लेना भी बहुत जरूरी है शीला तिवारी जी ने लगभग पांच वर्ष वहां पर काम किया और फिर वापस आ गए थे ऑल इंडिया रेडियो में उसके बाद उनके साथ में काम करने वाले

दूसरे उद्घोषक है इंदिरा हीरा नंद जी पद्मिनी परेरा जी पद्मिनी परेरा जी ने भाजन साहब के कोलंबो छोड़ने से कुछ ही दिन पहले रेडियो सिवोन ज्वाइन किया था और लगभग सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल मेरा ख़्याल पद्मिनी परेरा जी का ही उनके साथ साथ जो दूसरे उद्घोषक हैं विजय शेखरा बाबूजी विजय शेखरा बाबू का कार्यकाल भी

काफी लंबा चला और अगर प्रोग्राम शुरू करने की बात की जाए तो इंदिरा हीरा जी ने बहनों की पसंद प्रोग्राम शुरू किया था पद्मी परेरा जी ने रंग तरंग और आपकी शाम सॉरी आज की शाम आपके नाम शुरू किया आज की शाम आपके नाम उन्नीस से उन्नीस तक शाम को 7:30 बजे हर मंगलवार को प्रसारित किया जाता था और इस प्रोग्राम की जो सिग्नेचर ट्यून थी संगीत सूचक

धुन वो ज्योति परमा जी ने सुझाई थी और वो थी फिल्म तबायफ का गीत आज की शाम आपके नाम तो इस तरह से अब हम पहुंच चुके हैं पदमिनी परेरा जी के लिए एक सुंदर गीत

प्रस्तुत करने के लिए जो उनका शायद सबसे पसंदीदा गीत भी पसंदीदा गीत भी होगा डीजे सुनी तो मित्रों पहले तवाए फिल्म का वो गीत सुनेंगे आशा जी की आवाज में जिसका संगीत रवि का है और हसन कमल का लिखा हुआ गीत है और उसके बाद लता जी की आवाज पद्मिनी जी को समर्पित गीत सुनेंगे फिल्म दामन से जिसका संगीत दत्ता कोर जी यानी के दत्ता का है और जिसे लिखा है राजा महदेअली खान

अश्वनी जी आपको कोई और अनाउंसर याद आ रही हैं जिनके बारे में आप कुछ कहना चाहे इंदिरा नाम जी जिन्होंने बहनों के बहनों की पसंद प्रोग्राम शुरू किया था उनके लिए भी हम एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं जो कि बहनों की पसंद में अक्सर सुनाई जाता था फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की ये खिड़की जो बंद रहती है लीजिए सुनिए उन, उनके प्रोग्राम का सबसे ज्यादा बजने वाला गीत रफी साहब की आवाज में ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी साहब के बोर्ड

मेरी दुश्मन है ये मेरी उलझन है ये बड़ा तड़पाती है दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है

ये खिड़की बंद रहती है।

है मेला न जाने कहा आशिक जमा होते हैं यहाँ पर सबको पता है ये दासता इस घर में है एक लड़की जमा

खें झुकाते गुजरो इस गली से आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है।

गम की घटा है ये छट जाएगी कहा से दीवार फट जाएगी जब सामने से ये हट जाएगी घूमघट में गोरिश मट जाएगी

एक रोज खुल जाएगी टूट के ये कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है ये खिड़की जो बंद रहती

चौबारे में वो कुछ सोचे मेरे बारे में वो हर बातें कर दो इशारे में वो चुप से खड़ी है उसके किनारे में वो उस पार वो है और इस पार में हूँ नदियाँ बीच में बहती है

ये ये खिड़ जो बंद हैं। ये खिड़की खिड़की खिड़की तो सुनी जी अब आप किस अनाउंसर को याद कर रहे हैं और कौन सा गीत बजाने वाले हैं शशि परेरा जी इनका नाम से लगभग सभी श्रोता परिचित हैं शशि परेरा जी को अक्सर हमने दोपहर की सभा में सुना और उनका

जो मेरा सबसे प्रिय प्रोग्राम था वो था जाने पहचाने की तो उनको याद करते हुए उनका बजाया हुआ एक गीत जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं आपको सुनवा रहा हूँ लगे दुनिया को किशोर कुमार की आवाज है मदन मोहन का संगीत इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण जी

झूठी दवा से बुरा लगता है लगे दुनिया को अपनी मर्जी से मैं तो बुरा लगता है लगे दुनिया को अपनी मर्जी से दीऊंगा मैं तो अंकुरा लगता हूं दुनिया को अपना

और कौन से अनाउंसर आपको याद आ रहे हैं जी इसके साथ साथ कुछ और नाम रिपु कुमार जी प्रतपाल सिंह सचदेव जी ये सभी उद्घोषक 1980 सौ अस्सी तक वहाँ रहे और उसके बाद दौर आ गया श्रीलंका के हिंदी भाषी उद्घोषकों का तो उनमें सबसे जो मशहूर नाम रहा वो था विजय शेखरा जी का विजय जी लगभग उन्नीस तक नाइनटीन तक लेडियस इलान पर अपनी सेवाएं देते रहे और साथ साथ

कुछ और नाम याद आ रहे हैं जैसे कि ज्योति परमार जी उन्नीस में ज्योति परमार जी ने रेडियो सिलोन ज्वाइन किया और वहां रहते हुए उन्होंने रेगुलर प्रोग्राम के साथ साथ कुछ प्रोग्राम की शुरुआत भी की जैसे कि गीत मेरे मित जो कि एक फोन इन प्रोग्राम था और बहुत ही

पॉपुलर था श्रोताओ में दूसरा मनोरंजन हर शुक्रवार को आधे घंटे का जिसमें श्रोताओं के गीत सुनवाए जाते थे गीत फिर फूल और कांटे एक प्रोग्राम था वो भी उन्होंने शुरू किया और ज्योति जी के लिए प्रस्तुत है ये खास गीत रोशन साहब का संगीत है जय नक्श के लिखे हुए बोल फिल्म है अनहोनी गा रहे हैं राजकुमारी दुबे और लता मंगेशकर

बदली मोहब्बत का मजा आने लगा है जिंदगी बदली दिल के टुकड़े हो गए हर सांस तड़ पाने लगा है जिंदगी बदली जिंदगी बदली

बथ का मजा आने लगा है जिंदगी बध सच तो ये है देते हाथ हो अपन सुबत बन गई

अपनी किस्मत सुमत सचते है देते हाथ अपनी सुमत बन गई तो अपनी किस्मत

सांस तर लगा है जिंदगी बदली जिंदगी बदली मोहब्बत का मजा

इस स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है चलते चलते कुछ आखिरी यादें हमारे साथ साझा कर दीजिए बहुत मजा आया आपके साथ ही कार्यक्रम करके कुछ प्रोग्राम नाते और कवालियां, ओरिजिनल रिजनल जैसे बंगाली मराठी सिंधी, पंजाबी गुजराती ये सब प्रोग्राम्स वो किसने शुरू किया इसका हमारे पास कोई

हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला लेकिन ये प्रोग्राम भी काफी प्रचलित रहे और विविध गीत और देसी गीत विदेशी धुन इस तरह के कुछ बहुत ही मनोरंजक लगने वाले प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए और इसके बाद याद आता है 2000 से आगे का दौर

सन 2000 आगे का दौर सुभाषिनी सिलवा जी वारुणी जी कंचनमाला जी चंदिमा जी दिनुषा गायत्री जी ये वो अनाउंसर हैं या प्रेजेंटर्स हैं जिन्होंने रेडियो सिलोन की कमान आज तक संभाल रखी है सबसे ज्यादा प्रयास रहा पदवी परेरा जी का और ज्योति परमार जी का और इन सभी उद्घोषकों का जिन्होंने रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा को आज तक जीवित रखा तो सुभाषिनी जी के लिए उनका सबसे मनपसंद गीत प्रस्तुत करने जा रहे है जिसका फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराय दीजिये सुनिए

अपना रीत पर आई किसने है ये रीत बनाई आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई दिल अपना रीत पर आई किसने

I know.

पर आई किसने है रीत बनाई आंधी में एक दीप जला

इसके बाद याद आता है सन 2000 से बाद का जमाना इस दौरान हमने कई ऐसे उद्घोषकों को सुना जो श्रीलंकन होते हुए भी बहुत बढ़िया हिंदी बोलते थे और बोल रहे हैं जैसे कि सुभाषि डिसलवा जी अमंता एक जी कंचन माला जी दिनेशा तुषारी जी दिनुषा गायत्री जी चंदिमा जी माधुरी डिसलवा जी उसके बाद तीन सिस्टर आई थी सत्या परेरा सौम्या परेरा

दिनेशा तुषारी वत्सला समरकून और इन सब के साथ साथ रूबीस स्नीता जो कि कोलकाता को बिलोंग करती हैं उनका योगदान भी 2010-11 तक काफी हद तक रेडियो सिलोन को मिला लेकिन अब मैं नाम लेना चाहूंगा दो ऐसे नाम जिनकी प्रशंसा अमीन सयानी साहब ने भी अपने एक प्रोग्राम में की थी पद्मिनी परेरा जी और

ज्योति परमार जी का इन दोनों ने अपने अथक प्रयासों से रेडियो सिलोन को शिखर पर बिठाए रखा तथा उसकी गुणवत्ता को आज तक बरकरार रखा इन दोनों को विशेष तौर पर हम धन्यवाद करते हैं और सभी उद्घोषकों को जिनके नाम हम ले पाए या नहीं ले पाए सभी को हृदय से नमस्कार धन्यवाद और रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा सौ वर्ष पूरे करे ऐसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे धन्यवाद मित्रों अश्विनी जी तो स्टूडियो ऐसी चले गए और मेरा मन कर रहे

तीन ही दूं जो मेरी रेडियो श्रीन की यादों से जुड़े हुए हैं। एक मेरा पसंदीदा कार्यक्रम था अनोखे बोल जिसमें ऐसे गीत होते थे जिसमें कुछ अनोखे बोल यानी ऐसे बोल जिनका कोई अर्थ समझ में ना आए होते थे उसकी जो सिग्नेचर ट्यून थी वो बहुत ही मजेदार होती थी और वो जिस गीत से ली गयी थी उसी गीत को मैं बजाना चाहूँगा जो चार चांद फिल्म का है सतीश बत्रा और नरगिस की आवाजे थी नाशाद का संगीत और एक करीम साहब ने इसे लिखा था

तेरा मेरा जोड़ नहीं तू तुमी और मैं लंबा तू घास की लाल टेन और मैं बिजली का खुम्बा तुम्बक तुम्बा तुम बदबा तुम बदबा दीवाना मैं

दुम्बा कर दुम्बा। दुम्बा कर दुम्बा। में हूँ मैं उतार नाच सारे मुस्को याद नाच सारे मुस्को याद

मणिपुरी

जूटी जूटी हैं, जूटी जूटी जूटी हैं, तेरी जूटी जूटी जूटी हैं। तेरी, काम दिखलाओ सबको हो हो, चम चम चम चम चम तुम्बा कदम्बा चम कदुम्बा ठम चनकुम्बा चुम्बर तुम्बा

पतला हाल हुआ है जीना भी जंजाल हुआ है जीना भी जंजाल हुआ है ना भी जंजाल हुआ है हो हम इतने दिल के रखते हुआ ना हाय हाय कैसे कहूँ शादी जब से लूट गया दिल मेरा टूट गया दिल का चाला फूट गया टोपी गई धोती गई जूता गया फूट गया सूट गया सब कुछ गया कोई मुझको लूट गया बन गए हम तो गुडम्बा हो गुड़म्बा तुम ठकुम्बा तुम ठाकुम्बा

Dumba da dumba, dumba da dumba, dumba da dumba, dumba da dumba, dumba da dumba.

कार्यक्रम में अश्वनी जी ने बताया था कि कैसे रेडियो शिलोन का ट्रेडिशन है कि हर दिन की सभा का आखिरी गीत कुंदन सहगल साहब का होता है रेडियो शिलोन का एक और ट्रेडिशन है कि हर महीने की पहली तारीख को पुरानी फिल्मों का संगीत कार्यक्रम का पहला गीत यानी साढ़े सात बजे आपको उन्नीस की फिल्म पहली तारीख का गीत सुनाया जाता है जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया था सुधीर फड़के का म्यूजिक था और कमर जलालबादी साहब ने उसका टाइटल गीत लिखा था चलिए इस टाइटल गीत को अब सुनते हैं जो आज तक

करोना बहाना आज पहली तारीख है खुश है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है पहली तारीख है किसने पुकारा रुक गया बाबू लाला जी की जान आज आया है काबू आया है काबू हो पैसा जरा लाना हो पैसा जरा लाना

लाना लाना वो पैसा जरा लाना अज पहली तारीख है खुश है ज़माना अज पहली तारीख है पहली तारीख है, यजी पहली तारीख है बंदा बेकार है किस्मत की मार है

सब दिन एक है रोज ऐतबार है मुझे न सुनाना सुनाना सुनाना मुझे न सुनाना आज पहली तारीख है कुछ जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है जी पहली तारीख है

के सामने आए मेहमान है, है बड़े ही शरीफ हैं पुराने मेहरबान हैं बड़े ही शरीफ हैं पुराने मेहरबान हैं अरे जेब को बचाना बचाना बचाना जेब को बचाना आज पहली तारीख है कुछ जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है जी पहली तारीख है

सिनेमा वाल खेल मजेदार है हो खेल मजेदार है दी खेल मजेदार है आगा है भगवान है किशोर कुमार है निम्नी गीता बाली है अशोक कुमार है नरगिस राज कपूर है दिलीप कुमार है

बच्चों ने बापू को घेरा बापू को घेरा कहते हैं सारे की बापू है मेरा बापू है मेरा किलों ने जरा लाना

खिलौने जरा लाना आज पहली तारीख है खुश है, है जमाना आज पहली तारीख है तो पहली तारीख है अज पहली तारीख है दिन है सुहाना आज पहली तारीख है खुश है जमाना आज पहली तारीख है पहली तारीख है अज पहली तारीख है

अब कार्यक्रम में आज हमने ट्रिब्यूट दी रेडियो शिलोन को जो पिछहत्तर साल पूरे कर रहा है 30 मार्च 2026 के दिन आखिर में याद करना चाहूंगा इसके मशहूर प्रायोजित कार्यक्रम को बिना का गीत माला जिसको अमीन सयानी साहब दशकों तक प्रेजेंट करते रहे उनको रेडियो शिलोन के तमाम अनाउंसर्स कर्मचारियों और श्रोताओं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई अश्विनी जी को विशेष आभार आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी यादों को ताजा करवाने के लिए और सभी

कार्य के लिए जो वे श्रोता जगत के लिए करते हैं आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे उस गीत से जिससे बिना का गीत माला की सिग्नेचर ट्यून इंस्पायर थी और जो इंसिडेंटली एक बर्थडे सॉन्ग भी उन्नीस सौ की फिल्म आसमां का ये गीत है जिसे गीता रॉय ने गाया था जो बाद में गीता तत्त बन गई थी शादी के बाद ओपी नैयर का संगीत है ये उनकी डेब्यू फिल्म थी गीत को लिखा है प्रेम धवन साहब ने

Pom pom pom pom pom pom. Pom pom pom, bajar bolle dohlag din din din. Ghadi ghadiye, aaye ghadiya bar barye din. Pom pom pom pom pom pom. Pom pom pom, bajar bolle dohlag din din din. Ghadi ghadiye, aaye ghadiya bar barye din.

na chukhane aaye bandariya karte udh

हमें मेरा बोले दिन, दिन, दिन। घड़ी घड़ी आए घड़िया बार बार ये दिन

पड़े ए, मैं बने का लिपिया

इस कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी राय हो कोई फीडबैक हो मुझे